नहीं करते हो सकता है गवर्नमेंट बाहर की हो कुछ भी हो किंतु तो अब जो ये चेंज हो रहा है फिर फिल्म कहां फिर फिल्म कहां डिक्लेयर हो जुडिशियल इंटरवेंशन होया या नहीं हो यह बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं ऐसा भी हम जानते हैं कि जहां बताया तुमने कि खेती बढ़ गई उपज बढ़ गई तो उपज बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को फायदा हो गया सब आंकड़े ग्रीन रेवल्यूशन होने के बावजूद भी लोग जो है ज्यादा गरीब हो गए क्योंकि लैंड उनकी हाथ से निकल जाती है तो ये, ये अब हो रहा है क्योंकि तो पहले भी ये सारी प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त में गवर्नमेंट पर जब इंटरवेंशन नहीं था क्योंकि वो अपने टैक्स करते थे तो उस वक्त में कॉपिंग इंस्टेटिज क्या थी कैसे वो लोग एक दूसरे को कॉम्युनिकेट करते कैसे मिलकर मिल करके उसका सामना करते ये अगर कुछ हमको मिले जानने को और सीखने तो ये फोक मीडियम जो है पहले ज़्यादा यूज हो रहा था उसका एक इस्तेमाल अभी हो सकता है विकास के कार्य में या और दूसरे कार्य में तो ये मेरे खास इसको समझने की जरूरत है क्योंकि अदरवाइज हम बहुत से दूसरे चले जाएंगे कि इस गाँव में फेमेल हो या नहीं हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी तो ये विषय है हमारा नहीं है जैसे मैं समझता हूँ मैं पर्सनली चाहता था कि क्योंकि इतने अनुभवी लोग यहाँ हैं और काम के लोग और आएंगे उनके पास बहुत सारी फोक मेमोरीज हैं वो कैसे फोक करते थे और कैसे अपना जो आत्मविश्वास है उसको कायम करके अपना आत्मसम्मान जो है उसको कायम रख करके अपने ही बलबूते अपनी बुद्धि के आधार पर वो कैसे क्या करते थे और फिर कैसे कम्युनिकेट करते थे लोगों को कैसे लोगों को लो समझाते थे कैसे लोगों की शिक्षा होती थी इसमें फोकलोर का क्या है? रोल है क्या ये रिफ्लेक्ट हो रहा है फोकलोर में पूरा है तो क्या है क्योंकि ये चीज़ मेरे कहा हमको सीखने की जैसे मैं कल कह रहा था ये रिवर्स लर्निंग एक तरह से लोगों को लोगों से हमको सीखना है इसके पहले कि ये सब सारी चीज़ें जो है भूल जाए ये ये हमको एक तरह से लर्निंग प्रोसेस हमारे लिए होना चाहिए रिवर्स लर्निंग लोग जो या करते थे और अभी कर कर, कर रहे होंगे फेमिल रिलीफ पर हम ले आएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और डिस्टर्ब होने लगती है बहुत और फिर जो लोग भूल जाते हैं अपने की जो क्षमता है उसको तो और वो डिपेंड माने लगते हैं फेमिल रिलीफ पर और उसका सारा एक सिस्टम है अपना जो एक अलग विषय है टोटली अपने आप में मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ तो प्रकृति की एक वजह से थोड़ा सा अकाल मान लेते हैं लेकिन मेरे को जिस जिस तरीके से अभी समझ में आ रहा है क्या कलाया होगी क्या कुछ होगा क्या ये बढ़ता हुआ परिवर्तन इसका ज़िम्मेदार नहीं है जिस तरीके से जैसे आप बता रहे थे कि अब कला क्यों कम हो रही तो कला तो कम अपने आप होगी जब खाने को नहीं मिलेगा और दूसरा जो परिवर्तन हो रहा है उससे शायद वो कला दबती जाएगी तो हम जितने भी जो संचार साधन हैं और जितने भी सब आज के जो बढ़ता हुआ ये संचार माध्यम है क्या ये इसका जुम्मेवार नहीं है कि वो अकाल को जिस तरीके से जरूरतें बढ़ती है किसी चीज को देख के परिवर्तन होता है परिवर्तन सुन के और देख के परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के साथ कुछ नई चीजें जुड़ जाती है साथ जिंदगी के साथ एक और आवश्यकता जुट जाती है तो क्या ये लोग भी जिम्मेवार नहीं है कि हमें पहले पांच किलो की जरूरत था अब दस किलो की जरूरत पड़ने लगी या पहले एक ड्रेस की जरूरत थी या पंद्रह ड्रेस की जरूरत पड़ने लगी क्या ये सब चीजें क्या इन इन प्राकृतिक तो एक है वो एक पार्ट है ये तो पहले भी था अभी भी है पहले भी लोग मरते थे अभी भी मरते लेकिन इस वक्त जिस तरीके से इतना प्राकृतिक से ज्यादा आज खुद या जितने ये माध्यम है क्या ये ये ज़िम्मेवार नहीं मेरे को थोड़ा सा कुछ <भीग़ाँ> मैं इसमें हम बातें कर रहे हैं। से कुछ, आ, दो तीन तरह की बातें हम एक साथ कर रहे हैं जैसे एक तरफ तो अनुभव है जब उनका सामान्यकरण होता है तो वो अनुभव खो जाता है हमारी आ, जैसे जब आंकड़ों में आ जाते हैं या परिभाषा में आ जाते हैं तो वो स्थिति खो जाती है तो जैसे किसी को मु, का मूल्यांकन करना और उसकी परिभाषा करना किसके हाथों में है कि और मापदंड और परिपेक्ष किसका है मतलब कैलोरीज का मापदंड जो है या भूख का मापदंड जो है ये आ, ये मापदंड कौन तय करता है किन के मापदंड है आ, स्थिति को देखने का परिपेक्ष किसका है जैसे कि हम दुनिया को एक तरफ से देखें तो भारत इतनी लगती है दूसरा नक्षा बनाएंगे तो भारत इतनी बड़ी लगती है तो जो हम ये बात कही जा रही है कि पहले के तरीकों से सीखे तो पहले के तरीकों में एक और बात नहीं थी कि स्थिति को परिभाषित करने की जो ताकत थी वो लोगों के हाथों में भी थी और उस स्थिति का मूल्यांकन करके उसकी परिभाषा करके उसके ये क्या तरीके निकालते थे वो भी उनके हाथों में था तो अब जब हम एक तरफ चाहे किस बात करते हैं अकाल का पड़ता है जब इतनी भूख होती है इतने कैलिज होती है इतना नाम होता है इतना वो होता है वो किसके मापदंड है या फिर हम कहते हैं कि खेती बढ़ती है या कम होती है या हमेशी घटते हैं पूछा तो ये किसकी परिभाषा है तो ये, तो ये दोनों जो हम बार बार पाठ रहे हैं इससे भी कई चीज़ें हो रही फिर कहते नहीं इनका अनुभव ये इनका अनुभव ये इनका अनुभव ये, ये है हो सकता है कि हमारी जो की भाषा है वो हमारी गलत है एक तरह से और उससे अनुभव हो जाती है और असलियत खो के जो शब्द रह जाते हैं उसके ऊपर नीतियाँ बनती हैं तो ये जो खाई है अनुभव और सामान्यकरण में इसको पाटने के कोई तरीका भी हमें निकालना है दूसरा है कि जहाँ तक वितरण की बात है ये पुराने मतलब गानों में भी ऐसा मिलता है जैसे वागड़ी में एक गाना है कि बनिया अब तो गोदाम खोल दो अब तो अकाल पड़ गया वाणिया करके आदिवासी के लोग भी थे और उसमें पूरा अकाल का विवरण है तो ये भी हो सकता और कि अब तो पूरी दुनिया हिलने वाली है क्योंकि हम आपके गोदाम को खुद जाके खोलेंगे तो वो एक तरीका था भी उनको अब की अब बनिया के गोदाम में धान भरा हुआ नहीं नहीं नहीं और और है और अकाल के समय वहाँ जाती हुई और बात बदलती हुई बात है कि तरीके रहे और अब नई स्थिति है तो इसमें क्या तरीका आ गया है इसकी वजह से भी हमारी बातों में कभी हम अभी की बात कर रहे हैं कभी पहले की बात करें और कभी दोनों के मिलने से जो बदलाव आया है इसकी बात करें तो ये भी एक और मुद्दा है कि ये जो आपस में रिश्ता है तरीकों में और समयों में ये इस रिश्ते को भी समझ के हम कुछ और बात करें क्योंकि बातें कर तो तो भी कुछ बाते मुझे एक दरसा लगता है जब हम पारंपरिक बातों को इतना महत्व कर देते हैं क्योंकि कोई भी क्रिया कोई प्रक्रिया कोई भी तरीका अपने सामाजिक ढांचे और राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ी हुई है और अब हम प्राचीन काल का इतना महत्व जा देते हैं मगर जैसे सुश्मिता ने कहा भाषा किसका तो जो प्राचीन काल के बारे में हम जो सुन रहे हैं वो तो किसके मुंह से सुन रहे हैं गरीबों का कहना तो कहीं सुनते हैं ही नहीं जो राजा महाराजा थे उनके लिखने वाले जो थे जो गाने वाले जो गाते थे उसमें हम शायद जाएँ तो हो सकता है कुछ पहलू मिलें मगर वहां भी नहीं मिले ये भी संभव है उसको भी समझना पड़ेगा पहले तो यदि हम उन परिस्थितियों से कुछ सीखना चाहते हैं जरूर सीखें बहुत अच्छी बात भी होगी मगर इतना साधारण तरीके से मैं सुस्ती हूँ तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज की परिस्थिति में यदि इस समाज में आकाल के समय में सरकार के ऊपर निर्भरता है तो किन लोगों की है वास्तविकता में वही गरीब लोगों की है जिनके पास किसी साधन नहीं है किसी साधन के पास नहीं पहुंच सकते हैं आज की स्थिति में भी अमीर लोगों के लिए कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है तो उस आकाल तो वो सामना कर लेते हैं किसी तरीके से अपने तहती कर लेते हैं कुछ कुटुंब बड़ा कर, मतलब बड़े परिवार के संबंध में जैसे शंकर ने कहा कर लिया यहाँ एक जाति जैसे आदिवासियों लोग आदिवासी लोग हैं या एक जाति के लोग बिल्कुल यहाँ से अहमदाबाद चले जाते हैं यहाँ से फलाना जगह चले जाते हैं ये तो हम तो हम समाधान करते जो उनके ऊपर क्या शोषण हुआ करता ये समझ तो हमारे बीच में है ही नहीं तो इसलिए मैं थोड़ा सचेत रहना चाहती हूँ जब हम प्राचीन काल का इतना एक सुंदर वर्णन करते हैं उस समय ये ध्यान भी देना चाहिए कि शायद हमें कुछ बातों के बारे में कुछ पता नहीं है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीखना नहीं चाहिए सीखना तो जरूर चाहिए सुनना भी जरूर चाहिए मगर इस इसको हम भूल नहीं सकते हैं और आज की परिस्थिति में हम किसी चीज़ को लाना चाहते हैं तो उसमें कई और पहलू हैं एक तो ये है कि आज की राजनीति क्या है आजकल और आज के जो मतलब जो सामाजिक लेन के तरीके जो इसके बारे में रामलाल ने जिक्र किया वो भी हमारी परिस्थितियों को खूब अलग कर चुका है मेरा केवल इतना था कि इसको ध्यान में रखते हुए हम सब चीज़ों का विश्लेषण करें मैं तो ये हो सकता है कि हम एक बहुत ही वास्तविकता से अलग हटकर किसी चीज़ को समझ सकते मैं ये कहना चाहता था जी की बात को लेकर हम ये चाहते हैं कि गरीब लोग हैं ना वो सरकार या किसी अमीर के निर्धारित लेकिन मैं मेरे विचार से ये कह रहा हूँ कि वो गरीब लोग हैं ना किसी के भी निर्धारित नहीं निर्दार्थ ही है निर्धारित वो वही है कि जो हमारे कम्युनिकेशन के जितने भी माध्यम है जो कौन लोग देखते हैं और जिनको पहले जानकारी जो होती है वही बीस हज़ार रुपये फोटो में जीत के और लगा सकते हैं निर्धारित वही लोग हैं कि जो पहले हर योजना के बारे में या हर चीज़ों के बारे में समझ जाते हैं निर्धारित वो लोग नहीं है जो दस रुपये रोज़ कमाने वाले हैं उनकी इतनी चिंता नहीं है काले रात खुले हमारे लिए ये खुले हमारे लिए ये खुले मेरे विचार वही बात है पता नहीं कैसे जाता होगा आगे बात है। एक की बात आए लेकिन निर्धारित वही लोग हैं जो जो बीस हजार या दस हजार या पंद्रह हजार रुपये जो वोटों के लगा के जीतेंगे वो सब योजना का ध्यान वो रखेंगे और जो देने वाले हैं वही उन पर निर्धारित है तो कौन संचार का माध्यम को देखा है उसी के आधार पर वो देते हैं मेरे हिसाब से तो वो नहीं है कि जो निर्धार दिन तो है? है? है, है? तो तो की चौथू जी ये मेरा कहने का मतलब है की निर्भरता केवल योजना का मतलब नहीं रोजी रोटी की भी एक निर्भरता पैदा होता है है हमारे इलाके में लेकिन उनको भी, भी है है जो हमारे माध्यम माध्यम संचार उनको कौन जो देखते हैं और कौन पहले उस चीज को पकड़ते हैं हम अकाल एक थोड़ा सा अच्छा आपने बताया एक समय वो भी था जब गाम अपने आप में सब चीजों को योजनाबद्ध ढंग से संचालित कर था और आज हम उसी चीज को क्यों ना खोजने की कोशिश करें कि ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण गांव के लोग अपने आप में चीजों को संचालित करते थे और देखने को अपने आप में आत्मनिर्भरता पैदा करने की कोशिश करते देखिए हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है मैं मेरे दृष्टिकोण से मानता हूँ कि वो आत्मनिर्भरता जिंदा रहने की आत्म निर्भरता थे राज्य उस समय लोगों के प्रति इतना ध्यान ही नहीं देता था राजाओं का जमाना था किसको फोर सकती कि वो पशुओं के लिए पानी निकलवाए ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं हुआ करती थी किसको फिर राजाओं की नहीं हुआ करती थी तो फिर लोग मजबूरी में अपने आप में एकता बनाते थे और भूखे मरकर की वो करने की कोशिश करते थे कि उनको अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने पशुओं की भी जिंदगी को बनाए रखना लेकिन जैसे ही हम इस लोकतंत्र की बात करते हैं इस लोकतांत्रिक जमाने में आते हैं ग्रामीण समाज में एक ऐसा वर्ग पैदा हमारे बीच में हो चुका है जो विकास का स्वयं वो कहता है कि विकास की हर चीज तो मेरे पास यदि वो ये बात नहीं कहेगा तो उसको वोट कहाँ से मिलेगा वो ये नहीं कहेगा मैं आपको तालाब बढ़वाऊंगा वो ये नहीं कहेगा मैं आपको एक फहमी खुलवाऊंगा वो ये नहीं कहेगा कि मैं आपके कोई जानवर को पानी करवाऊंगा तो उसको वोट तो परिस्थितियां कुछ ढंग से भी मुड़ती है कि एक निर्भरता जो मजबूरी की आत्म निर्भरता थी अब तो दोनों में कि खत्म कर सकते हैं तो स्वयं गाँव में वोटों का बना बैठा है जो बार बार ये घोषित तो करता है कि गाँव के विकास की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं हमारी है हमारे कर्तव्य आप तो सिर्फ हमें वोट दीजिए क्या इस चीज को हम आज खत्म कर सकते मुझे लगता है कि शायद वो बहुत ही मुश्किल तो हमें देखने के साथ साथ उन परिस्थितियों को भी समझना कि किन परिस्थितियों के कारण वो चीजें में होती हैं या हो रही बज गए तो हम लोग खाना खा के वापस तीन या चार बजे हम लोग वापस पहुंच गए और तब तक थोड़ा था क्योंकि हमने अभी तक ये बात की वो सारी फैमिली फैमिली के समाज के अंदर की तो अगला सेशन अपन इस तरह से रखें कि जिसके अंदर हम जो इशू थोड़े थोड़े के बीच में उठे तो कि लोक विधाओं की स्थिति और उसके अंदर हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं इसके ऊपर इसी तरह से एक किस्म से थोड़ी विस्तृत चर्चा और करके और कल हम इसको कॉम्पलीट फॉर्म्स दे दूसरा ऐसा था कि मैं आ, कुछ बातें जिसे मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ जब मैं ये कहता हूँ कि तो पारम्परिक ज्ञान का लाभ या पारंपरिक ज्ञान कौन सा था और उसके कम्युनिकेशन चैनल्स कौन से थे या कौन से आज भी मौजूद हैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अपनी बात को और कहना चाहूंगा लेकिन इसी प्रकार से और कोई भी इशू किसी के भी किसी भी रूप के अंदर समझ में आता है तो वो भी निश्चित रूप से एक पूरा समय देकर आधा घंटा पौन घंटे के अंदर अपनी पूरी बात आ, को जैसे पेपर रीडिंग कर नहीं रख रहे हैं लेकिन अपनी पूरी बात को विस्तार के साथ रख सकें तो हम शायद है कि बहुत सारी मान्यताओं को खाली शब्दों के रूप के बात करने के लिए अगर तंजी क्या बातें उसके अंदर लेकर जाएगा क्योंकि थ जी ने जिस प्रश्न को उठाया कि भाई कौन सी स्थिति पारंपरिक स्थितियाँ ऐसी कौन सी थी कि जिनके ऊपर अपनी बधन देकर कर के आज की जो नए डायमेंशन के लोग जिंदगी पहुँचे हैं वो कैसे मीट आउट करेंगे या नहीं करेंगे उसके अंदर हमारी जानकारी के अंदर जिस किस्म की चीज़ें आई हैं उस किस्म की चीज़ें हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि भाई इसको हम मानते हैं कि ये लोगों का ज्ञान और ये लोगों का ज्ञान जो है इनके निर्णयों को तय करता है तो चाहे कम्युनिकेशन के इश्यू पेपर हो तो कल सवेरे अपन वापस अभी शाम की बैठक के तरफ अपन बात कर लेंगे लोक कलाओं और लोक कलाओं से संबंधित कार्यों को जिनको हम किस रूप के अंदर उपयोग ले सकते इस विषय पर अपनी बात कर लें कल सवेरे वापस अपनी कम्युनिटी पर बात कर उसमें मैं जो जो जानकारी मैं कर पाया उस जानकारी को मैं आपके सामने रखने के बाद के फिर उसके ऊपर बात हो सकता और उसके बाद में ऑफर यूर सेल्फ आई गिव आउट ऑफ मी जैसे आप शायद जैसे कहा कि भी वो जो सेमिनार जो जैसे इकोनॉमिक्स वालों का ये जो हुआ तो इसके अंदर जो टोटल चीज़ है तो दो शब्दों के अंदर बात करके खत्म हो है चार सेंटेंस के बात कर बट एज यू वर सीन यू नो इफ यू कैन कॉम्प्रिटाइज the the number of things things. in general. then let's come out with, let's put bigger statements about the things. Evening के लो के थोड़ा सा आनंद कर सकते हैं दोनों ही तरह का काम कर सकते हैं उस दौरान में भी आपको तो जिसको जैसा लगे मतलब, how one feels about it, uh, कि मतलब हाउ वन फील्स अबाउट इट किस काम के करने के अंदर हो फाइनली किस जगह से वो इंस्परेशन ड्राइव कर रहा है या क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर भी मतलब तो तो महज अपने कार्यक्रम जैसा ना करके और या खाली सुनने तक का ही काम ना करके लेट ऑल ले द परफॉर्मर्स बी आर्टिकुलेट अबाउट डेंसर्स वॉट दे आर डूइंग इस फॉर्म के अंदर क्या आप अभी तो खाना खा हैं। वैसे ये लाइट की बहुत बहुत कमी है। आपके क्या हो है। क्या हम हेलोजन सकते बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बहुत कम। है। है। के साथ ही साथ असमजस व असंतोष हो रहा है मन रहा कर बिजक रहा है आधे अधूरे मन से लिखी हुई बात ठीक तरह निखर नहीं पाएगी जब विषय कोई ही भली भांति समझ नहीं पाया हूँ तब क्यों का तक कलम को निभा पाऊँगा इसी कारण तुम्हें पत्र लिखने का बहाना खोज निकाला ताकि तुम इसमें वांछित संशोधन या सुधार कर सको जो भी बात तुम्हें असंगत अप्रासंगिक लगे काट देना जहाँ जोड़ने की जरूरत महसूस हो जोड़ देना जिस तरह मैंने संकोच तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ उसी प्रकार तुम बेहिचक अपनी राय देना कोई मुरोबत या लिहाज मत रखना ज्ञान के सीगे में इस तरह का लिहाज भुन का काम करता है शायद ये बात तुम मुझसे अधिक जानते हो प्राकृतिक प्रकोप विशेषतया अकाल के परिप्रेक्ष्य में शहरी सभ्यता के मुगालते से दूर रहने वाले गाँव के बासिंदे किस प्रकार सार्वजनिक संकट का सामना करते हैं किसी भी प्राकृतिक या सामाजिक त्रासदी को झेलने की परंपरागत जीवन शैली क्या है कुदरती संकट के प्रति संप्रेषण का सामाजिक आधार क्या है आंतरिक भावभूमि की संप्रेषणीयता के लिए परंपरागत वसीयत क्या है सामाजिक रूप से वह कौन सी उत्प्रेरक शक्ति है जिसके परोक्ष अपरोक्ष संबंध संबल से वैयक्तिक पारिवारिक या सामाजिक अखाड़े में उस विभीषिका को पछाड़ा जा सके कंधे से कंधा सटा प्राकृतिक आपद को सहजभाव से झेला जा सके हमारे प्रांत राजस्थान के लिए सबसे विकट चाहे उसे प्राकृतिक प्राकृतिक कह लो चाहे सामाजिक कह लो चाहे राजनीतिक कह लो सर्वोपरि यंत्रणा है अकाल की बारिश का या निरंतर वियोग कजरारी घटाओं का सुदीर्घ चंचला विद्युत का स्थाई पटा पटाक्षेप हमारे लिए शाश्वत चुनौती है हमारे व्यक्तित्व की परीक्षा भी है वर्षा के अभाव में हम राजस्थानियों के अंतस में वह कौन सा पानी है जिसके बूते पर मन की अजस हरियाली पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाती पवित्र पालर पानी के साथ हम थरवड़ के बासिंदों का जन्म जन्म का फेर है तभी तो विदना से ये मरमान तक अरदास है मारण मारक मोकड़ा मेह बिना मत मार कोई चिंता नहीं राज राजक्षमा से पीड़ित होकर हम खाँसते खांसते खून उगल कर मरें कोट की पीप छलकाते मरें तलवार के निर्मम झटके से मरें या आग से जलकर मरें पर तो पानी या मेह के अभाव में वैसी सूखी मौत हम नहीं मरना चाहते भले अतिवृष्टि से चाहे जितनी क्षति हो हमें मंजूर है हर आती बाढ़ से सारा वित्त बह जाए तमाम गरगवाड़ी बह जाए सारे घरवाले डूब जाएं मुझ बुढ़िया का सुहाग धुल जाए पर मेहर ला तो भूठा ही भला बादलों का पानी तो बरसा हुआ बेहतर है जहाँ जल है वहाँ जगदीश है आगे कुछ भी लिखूँ उसके पहले तुम्हें किस्सा बताना चाहूँगा जिसे मैं 37 या 38 वर्षों के उपरांत भी भूल नहीं सका जैसे ये किस्सा मेरे शरीर का ही एक अवयव हो जब भी अकाल की हाज सुनता हूँ ये किस्सा मेरे रोम रोम से फुफकारने लगता है और नीबा बाबा की धवल सूरत मेरी आँखों के सामने दिप दिप झपकने लगती है देश की आज़ादी के दो या तीन वर्ष बाद की बात है जब मैं स्थायी रूप से वापस गाँव में जमा नहीं था पर जब भी छुट्टियों का मौका मिलता मैं जसूंद कॉलेज के लुभावने प्रांगण को अलविदा करके अपने गांव वहाँ धमकता और दिन में एक आध बार नीपा बाबा से जरूर मिलता उनका हुलिया लोक कथाओं में देवदूत का भ्रम पैदा कर पैदा करता था सफ़ेद धोती सफ़ेद अंगर की सफ़ेद साफ़ा सफ़ेद दाढ़ी और होठों के बीच सफ़ेद बत्ती उम्र के साथ वे ज़रूर बच्चे किशोर और जवान रहे होंगे पर मैंने उन्हें बुढ़ापे के दौरान ही देखा और हमेशा यह समझता रहा कि ठेर से इसी रूप में रहे होंगे मेरत राजपतों की जागीर का गांव था फसल की आधी लटाई होती थी आधी फसल किसान की बखारियों में आधी फसल ठाकुरों के तहखानों में एक बार मैं उनसे मिलने गया तो घर की चौकियों के बीच रेत में बिखरे बाजरी के दाने बीन रहे थे इस निष्ठा व के साथ मानो अमूलक मोती बीन रहे हों। निपट कंजूसी का वह दृश्य मुझे अच्छा नहीं लगा शायद प्रेमचंद जी को भी अच्छा नहीं लगता मैंने प्रयास के भाव से कहा बाबा ये क्या बेकार मेहनत कर रहे हो तुम्हें शुभा नहीं देती बेचारे पाख पखेरुओं के लिए भी कुछ रहने दो बाबा को बरबस हंसी आ गई हाथ पकड़कर मुझे पास बिठाया बोले तुम्हारे गालों में घोड़े दौड़ते हैं तुम इन दानों की के कीमत का पूता नहीं है पाख पखेरुओं को हर रोज बिना नागाबासी मुँह अपने हाथ से दाने चुकाता हूँ जब संजोग से मेरे पास आ गए हो इस काम में, में मेरा हाथ बटाओ थाली बैठना बहुत बुरी बात है फिर प्रयास करते हुए कुछ जोर से हंसकर कहने लगे चमगादड़ों के पावनों को भी उनके उनके साथ ओंधा लटकना पड़ता है कहाँ तो मैं उनसे उन्हें समझाने लगा था और कहाँ उनके कहते ही बाजी के छोटे छोटे दाने बीने लग गया उनके अविज्ञा करने की मुझमें तब भी वैसी हेकड़ी नहीं थी उन्होंने दाने बीनते बीनते बताया कि संबत छप्पन के भीषण काल में जब सात या आठ वर्ष के थे तब अपने पिता के साथ मालवा जा रहे थे 20 रास्ते पर दानी महाजनों ने पशुओं के लिए घास व मनुष्यों के लिए खींच का इंजाम किया था एक जगह बड़े कढ़ा में एक एक डोई बाजी का खींच बट रहा था तीन चार एक आदमी बाकी बच गए थे और कड़ाह में बचा था केवल एक डोई खींच जिसका भाग अच्छा था उसके हाथों में गर्म गर्म खींच डाल दिया गया खींच काफ़ी गर्म था उसके मुँह पर तो जलन की पीड़ा महसूस हुई पर बंदे ने खींच नीचे नहीं गिरने दिया पास के साथियों ने भूखी नज़र से कढ़ा में झाँका तो कड़ा एकदम खाली तब उन्होंने भूखे भेड़िए की निगाह से खींच वाले आदमी की ओर देखा वह तत्काल उन भूखी उन भूखी नज़र का उस भूखी नज़र का मरम ताड़ गया उसने तो आव देखा न ताव सर पर दौड़ लगाई मगर तीनों आदमियों के भी पाँव थे वे भी उसके पीछे भागे एक आदमी उसके हाथ का खींच झपटने वाला ही था उसने गर्म गर्म खींच में डाल दिया फिर भी झपटने वाले आदमी ने हिम्मत नहीं हारी एक हाथ से उसका गला महसूस कर दूसरे हाथ में सारा खींच वापस उगलवा दिया पर से आदमी की भूखी निगाह ताड़कर वह भी सफर भागा और भागते भागते खींच निकल गया हथेलियाँ तक अच्छी तरह चाट डाली यदि पीड़ा नहीं होती अपनी हथेलियाँ तब को चक कर जाता वह अद्वितीय नज़ारा वे अब तक भूले भूल नहीं पाए फिर वे हंसते बोले बना मोतियों से पेट नहीं भरता धान से भरता है जब भी धान के एक भी को बिखरा हुआ देखता हूँ वह नज़ारा मेरी आँखों के सामने नाच उड़ता है और मेरा हाथ उस दाने को उठाने के लिए तड़प उड़ता है तब मैं कुछ भी दूर बात सोच नहीं पाता आज नीबा बाबा तो इस संसार छोड़कर न जाने कहाँ किस अजानी धूल से दाने बीन रहे हैं पर मैं तब से अपने अंतस में गड़ी हुई उस को बिसर नहीं पा रहा हूँ जब भी अकाल का हल्ला गुल्ला सुनता हूँ नीबा बाबा की बोल मेरे कानों में टीस उठते हैं उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू बताऊं तो तुम विश्वास नहीं करोगे कि चंडीदान को बाजरे के दाने बीनने वाले नीमा बाबा ने गांव की पाठशाला के लिए के लिए सबसे पहले मुट्ठियां भर भर कर रुपये दिए थे जब भी चंडीदान ने सार्वजनिक ज़रूरतों के लिए उनसे रुपए मांगे उस बूढ़े देवदूत ने कभी इनकार नहीं किया खुले मन और खुले हाथ से इस चंदा दिया जैसे अपनी खेती के लिए बीज उछाल रहे हों उन्हें यह सुनकर कितनी खुशी होती थी कि गांव के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे पर मज़े की बात यह कि जागीर जब्त होने की खबरें सुनकर न जाने क्यों उन्हें उतनी खुशी नहीं होती थी वे बार बार यह अफसोस जाहिर करते कि पीढ़ियों से निठल्ली ठाकुर किस तरह अपना गुजर बसर करेंगे उनके बच्चे भूखे न मरें इसके लिए किसानों से कुछ तो लटाई वसूल होनी चाहिए यदि सचमुच उनकी जागिं जब्त हो गई इनके मासूम बच्चों की क्या दुर्दशा होगी जब तक ये हाथों से काम करने लायक न हो जाएं, या कमाई का कोई को दूसरा जरिया हाथ न लग जाए तब तक उनके गुजारे लायक लटाई चालू रहनी चाहिए सच कोमल उनकी बात में कोई प्रयास नहीं था वे सच्चे दिल से यही चाहते थे और मरते दम तक वे निठुल्य ठाकरों की चिंता से मुक्त नहीं हो पाए क्यों कोमल ये तथ्य तो शायद गलत नहीं है कि कृषि की यह प्रक्रिया सभ्यता जितनी ही पुरानी है और आज भी आधुनिक आधुनिकता की इस धमाल के बीच दुनिया के अधिकांश आबा दुनिया के अधिकांश आबादी खेती के काम में जुटी हुई है जिस प्रकार खेती के औजारों से उत्पादन होता है उसी प्रकार वाणी के द्वारा संस्कारों का निर्माण होता है जिसके द्वारा ही पुश्तेनी अनुभवों की परंपरा का संवर्धन संभव है वायु यथार्थ का विज्ञान संभव है प्रगति को अपने अनुकूल बरतना संभव है परंपरागत ज्ञान विज्ञान की विरासत संभव है जिस प्रकार माँ के दूध व धरती के अन्य से शरीर पुष्ट होता है उसी प्रकार पारिवारिक विद्यालय में मातृभाषा की ध्वनि व शब्दों से मानस पुष्ट होता है जो वास्तविकता का सामना करने के लिए उत्पादन के औजानों की वनस्पत कहीं ज़्यादा विश्वस्त व सक्षम है मातृभाषा का हर शब्द केवल बाह्य अथवा आंतरिक यथार्थ का सूचक नहीं उसका प्रतिरूप है परिवार के हर सदस्य को सामाजिक परिवेश के माध्यम से वाणी की तरह सहज रूप में लोक कथाएँ कहावतें तथा मुहावरे वरदान स्वरूप हाथ लगते हैं जो उसके अंतस को उसके मानस को परिपुष्ट करने में सहायक होते हैं यही दार्शनिक सूक्तियाँ और सामाजिक संस्कार व्यक्ति को योद्धा बनाते हैं ताकि जीवन के कुरुक्षेत्र में वह पूर्णतया विजयी हो माँ नानी व दादी के मुँह से निश्रित लोक कथाएँ अबोध बच्चे के लिए मनोरंजन का साधन नहीं उसकी शारीरिक मानसिक व आत्मिक आवश्यकता है उन्हीं चराचर व अलौकिक नायकों से उसके चरित्र का निर्माण होता है बौद्धिक विकास की आधा भूमि तैयार होती है और उदात्त भावना का नस नस में संचरण होता है मातृवाणी के शब्द की प्रत्येक झंकार बच्चे की आत्मिक संपदा है जिसके सहारे वह जीवन के महाभारत में भीम व अर्जुन की तरह अंत तक डटा रहता है कथा कहानियाँ व लोकोक्तियाँ गदा व गांधी की तरह बच्चे के मन में आत्मविश्वास जगाती हैं अपराजय अप योद्धा के रूप में उसका गठन करती हैं यदि किसी व्यक्ति के संस्कार उसके विचार जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण उसकी नैतिक मान्यताएँ तथा विश्व जगत के प्रति उसकी धारणाएं संपुष्ट नहीं हैं तो न औजारों का कुशल प्रयोग कर सकता है और न अस्त्र शस्त्रों का मन की आंतरिक दृढ़ता ही सर्वप्रम सकती है यदि वह शक्ति बेदम हुई तो न व्यक्ति के हाथों में दम रहेगा न औजारों में न अस्त्र शस्त्रों में मनुष्य की जीवन शैली व जीवन छंद की संप्रेषणता ही उसे मानवीय बनाती है तभी तो हम जीवन के रंग क्षेत्र में जूझता हुआ दर्द स्वर में उद्घोषणा कर सकता है खेती हारे कोई जिंदगी तो नहीं हारे आशा आशा-अमरदन का लोक दृष्टि में सर्वोच्च महत्व है इसलिए वह आसानी से हताश नहीं होता आशा की संपदा खूटने पर वह अन्य कितनी कैसी भी कैसी भी माया व्यर्थ है आशा के निवास को कोई बेदखर नहीं कर सकता जहाँ आश है वही निवास है बारिश के अभाव में खेती जल सकती है पर किसी का भाग्य तो सदा के लिए नहीं जल सकता इस तरह की लोकोक्तियों से मृत प्राणों में पुनः जीवन का संचार होता है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत गिरने से कभी घबराना नहीं चाहिए जो चढ़ता है वही गिरता है चढ़े सो पढ़े केवल घुड़सवारी गिरने के महत्व को आंक सकता है गिरने की जोखिम से डर जो व्यक्ति घोड़े पर नहीं चढ़ता वैसी सतर्कता से तो मौत बदतर है मौत बदतर है लोक दृष्टि के वेग की घोड़े से भी तेज़ रफ्तार है वह नैतिक गिरावट को ज़्यादा घातक मानती है घोड़े से गिरा सवार संभल सकता है पर नज़रों से गिरा व्यक्ति नहीं संभल सकता घोड़े ग्रीडो समे पर निजला ग्रीडो नहीं सम्भड़े इन कारण कैसे भी दारुण संकट में चाहे अनावृष्टि हो का संकट हो चाहे अतिवृष्टि का संकट हर स्थिति में मनुष्य को अपने नैतिक आचरण पर अडिग रहना चाहिए भूख की कैसी भी छटपटार क्यों न हो मनुष्य अखाद्य वस्तु की ओर भूखी निगाह से झाँकेगा भी नहीं अखाद्य से पेट की क्षुदा शांत हो सकती है पर आत्मा की क्षुधा तो और भी व्याकुल उठेगी के तो हंसो मोती चुगे के लंगन कर जाए भौतिक अभाव से आदमी इतना नहीं टूटता जितना आत्मिक अभाव से आत्म बल के अभाव में कोई भी शुरमा उसी क्षण पस्त हो जाता है परंपरा से अक्षुण चली आ रही दार्शनिक लोक सुत्या आत्मा का पौष्टिक व्यंजन है काल आ जाए पर कलंक नहीं आना मौत व काल की विभीषिका से कलंक का लाछन कहीं बड़ा है उससे बचकर चलना ही मनुष्य का श्रेय है आज मैं इस, इसके चक्कर से नहीं बच पाया तो कल तुम भी नहीं बच पाओगे जो मेरी दुर्गति हुई वह तुम्हारी भी होगी आज हमा तो काल तमा हवा से कोई भी अछूता नहीं रह सकता न मैं और न तुम मुझ पर आए संकट को तुम ठंडी उदासीनता से देखकर कर तटस्थ रह जाओगे तो तुम पर आफत आने पर दूसरे भी यही बर्ताव करेंगे इस कारण पारस पारस्परिक सहयोग का नाता सदैव बरकरार रहना चाहिए वर्षा के अकाल का सामना करना इतना मुश्किल नहीं जितना मनुष्यता के अकाल का सामना करना बारिश का अकाल तो केवल वर्ष भर के लिए कष्टप्रद है किंतु मनुष्यता का अकाल तो पीढ़ियों के लिए अमंगलकारी है मिनखा में मिनख मोकड़ा मिनखा तड़ो सुगाड़ पर जहाँ मिनखा में मिनखी चारो वहाँ मिनखा रो काड़ मनुष्यों का अकाल ही वास्तविक का काल है यदि मनुष्यों का अकाल नहीं है तो बेचारी बारिश का अकाल तो बांट बूंढ कर पार कर लेंगे बैंस खामो और बैकुंठ जाउण एक रोटी होगी तो बांट लेंगे आधी होगी तो बांट लेंगे आदमी रोटी के अभाव में जिंदा रह सकता है पर प्रेम स्नेह ममता व आत्मीयता के अभाव में जिंदा नहीं रह सकता लोगों के कंठ में बसी दार्शनिक सूक्तियाँ हमें प्रतिपल यही मंत्र सिखाती हैं इस परम्परागत विश्वविद्यालय में न कक्षाएं लगती हैं न कोई गुरु होता है न कोई शिष्य गले से कान और पुनः गले में निवास करने वाले ये कि मंत कभी लोप नहीं होते काल खपे पर ओखा ना आँखें काल नश्वर पर कहावते अमर काल बहे पर बात रहे काल बहे पर बात रहे कहावतें बातें काल जई हैं घुटनों के बल खिसकते खिसकते जिस तरह बच्चा पाँव पर खड़ा होना चलना दौड़ना सीखता है उसी तरह बच्चा तुतलाते तुतलाते धारा प्रभाव बोलने लगता है कानों से सुनकर आंखों से देखकर सब कुछ सीखता है देखकर सीखत पुरखों की कदमी राह पर चलता है हर व्यक्ति स्वयं गुरु है और शिष्य भी क्यों कोमल ठीक है ना कोई अतिरंजना तो नहीं तुमने भी कई बार मज़ेदार कहावत सुनी होगी बैठो डारे उबोड़ पावनों में जो धरती पर बैठा है उसके लिए पांव चलकर आया कोई भी अपरिचित व्यक्ति मेहमान है भाईचारे व बंधुत्व की इससे अच्छी सूखती और क्या हो सकती है यदि बचपन से ही चरित्र निर्माण की ऐसी सीख मिलती रहे तो मिलजुल कर कैसे भीषण अकाल का सामना करने में क्या दिक्कत है कोई भी आकांक्षी किसी दरवाजे से खाली नहीं लौट सकता और पारस्परिक सहयोग न भिक्षा होगी न खैरा न दान वह होगा आतिथ्य सत्कार शुद्ध आत्मीयता फिर तो अकाल को भी लज्जित होना पड़ेगा इस अप्रतिम आपसी सहयोग से अकाल की दुर्दान विभिषिका का वक्त गुजरे उतना ही बेहतर है विभीषिका का वक्त गुजरे उतना ही बेहतर है काल लो माथो भागो झगुचा छो इसी जोड़ की एक कहावत और बताऊं शायद अब तक सुनने में नहीं आई होगी मैंने भी इस उपनिषद की चर्चा करते समय परसों ही सुनी थी काल भिगोवे को नहीं भिगोवे अकाल लाछित नहीं करता बच्चे लांचित करते हैं बच्चों की ममता के कारण अकाल में भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है पर स्वरूप लंच ना सहन करनी पड़ती है बच्चों का रो बच्चों का रोना बिलकना माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते उनका रिडियाना सुनकर अकाल की विभिषिका और भी दारुण होती है माँ बाप तो यह समझकर मन बहला लेते हैं कि पूरे सियाड़ी किसी डगली ही पिछली सर्दियों में कौन सी जैकेट थी जो व्यक्ति दुख सहने का अभ्यस्त हो ऐश्वर्य के प्रति उसकी रंच भी ललक नहीं होती जिसे किसी वस्तु की दरकार नहीं वही शहनशाह हैं सल्तनत के शहनशाह की आकांक्षाएँ तो भिकारी से कहीं ज़्यादा होती हैं लोक जीवन में माया की अपेक्षा मानवीय काया का महत्व सरानी है काया मोटो तीर्थ काया से बड़ा कोई तीर्थ नहीं न काशी न वृंदावन न गया और इसे क्षति पहुँचाने से बड़ा दूसरा कोई जघन्य अपराध नहीं और न इसके संरक्षण से बड़ा कोई पुण्य भी है परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस पावन तीर्थ को गंदा करने वाला इसे खंडित करने वाला इसे निराधित करने वाला अक्षम अपराधी है और इस काया तीर्थ की खुशहाली के लिए न अत्यधिक माया की जरूरत है न बेशुमार धन दौलत की न सोना चांदी व बहुमूल्य नगीनों की न राज्य की न खजाने की न हवेलियों की न गढ़ किलों की, की गाबो टपरी और रोटी दूजी लाय पाए खोटी समझ रहे हो नक कोमल रोटी कपड़ा और निवास बाकी सब बाकी जंझट सब बकवास भौतिक आवश्यकताओं के ऐश्वर्य की न कोई सीमा है ना कोई इसका अंत मनुष्य के पेय उसके शरीर का जब सीमित माप है तब उसकी भौतिक आवश्यकताएं असीम क्यों होनी चाहिए भौंकने वाली कुतिया को टुकड़ा डालकर उसे विषंक अपना सुमेलन करना चाहिए चाहे वह सुमेरन धर्म की ओट में हो ज्ञान विज्ञान के बहाने हो पोथी पन्नो व अन्य प्रकृतियों के द्वारा साहित्य कला की सृष्टि के, के बहाने हो हर व्यक्ति को भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात अपनी मानसिक व आध्यात्मिक समृद्धि करनी है यही उसकी एकमात्र आराधना है उसका एकमात्र आराध्य है ईश्वर है स्वस्थ शरीर को ही लोक जीवन ने सर्वोपरि सुख माना है पहला सुख निरोगी काया जिस किसी इष्ट की सिद्धि करनी है चाहे वह धर्म हो ज्ञान विज्ञान हो साहित्य हो कला हो स्वस्थ स्वस्थ काया पहली व अंतिम शर्त है जिसके अभाव में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता और न किसी प्राकृतिक सामाजिक व राजनीतिक संकट से जूझना ही संभव है जिसके लिए लोक जीवन ने कभी उपेक्षा नहीं बरती घी गाले तो गोडा चाले घि घी डाले तो घुटने चलें मनुष्य के लिए सर्वस्व उसकी देयी है जिसके माध्यम से सुख या दुख को अंगीकार किया जा सकता है इसीलिए लोग जीवन की दृष्टि में पूर्णतया स्वस्थ काया ही मनुष्य की सर्वोत्तम सिद्धि है गाले डांड में तो आवे हार्ड में जैसा पौष्टिक भोजन वैसा स्वास्थ्य सूर्य भगवान अरुणा नहीं है मैं खाना खाता हूँ ना घी वगैरह जिसल उसकी हमेशा आलोचना करती रहती हूँ गाले डांड में तो आवे हार्ड में जैसा पौष्टिक भोजन वैसा स्वास्थ्य सूरज भगवान के बस सूरज भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि हर किसी को भले ही भूखा उठाए पर किसी को भी भूखा सुलाए नहीं सबके लिए अरदास है चाहे किसी जाति धर्म वाद या किसी भी देश का क्यों न हो देहिक शासंगार को लोक जीवन ने कभी विशेष तरजी नहीं दी मनुष्य के स्वस्थ अंगों को ही उसने सबसे बड़ा अलंकार माना है तभी फटे कपड़ों के लिए उसके मन में कभी हिचक पैदा नहीं हुई फाटा गाबा और बूढ़ा माईता कैडी शारीरिक आवश्यकताओं का नितान्त कम होना ही कैसे भी विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए लाभप्रद है साथ ही साथ लोक जीवन की दृष्टि में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता मनुष्य के पवित्र हाथों संपन्न होने वाला कोई भी काम उत्तम है यह मेहनत का ही एकमात्र करिश्मा है जिसने मनुष्य को प्रगति की मंजिल तक पहुंचाया अतिक लोग जीवन का मूल मंत्र है बैठा सुबेगा बली काम काम और काम ही मनुष्य की अथक यात्रा है करियो सो काम और बिंदिय सो मोती जो संपन्न हुआ वही काम और जो बिंद गया वही मोती करिए सो काम और भजिए सो राम काम और भजन में एक क्षण की भी ढील नहीं होनी चाहिए क्या पता अगले क्षण में क्या हादसा गुजर जाए करियां जाजो और कमाई पाजो जो हरदम काम करते रहना और भरपूर कमाई पाते रहना यही काम का मात्म्य है इससे सुख प्रद और क्या आशीष हो सकती है न सूर्य एक पल कर के लिए पल भर के लिए भी निष्क्रिय है न चाँद न पृथ्वी तब इन्हीं का अनुकरण करके मनुष्य को अपने आदर्श की उपलब्धि करनी है यही लोक जीवन का हमारा संदेश है कि मनुष्य कर्म के द्वारा ही चरम सुख की प्राप्ति कर सकता है और कैसे भी भयंकर संकट का सामना करने में समर्थ है बीज रे झमंग के मोती पोइले तो पोइले विद्युत के प्रकाश की तरह क्षणभंगुर मनुष्य की जिंदगी है उसी के क्षणिक आलोक में मोती पिरोने हैं इस त्वरित प्रकाश के बुझने पर निश्चित रह जाएगा केवल अंधकार निबिड़ अंधकार फिर न धागे का अस्तित्व नजर आएगा न मोतियों का इसीलिए लोक जीवन की एकमात्र हिदायत है मार्गी और मान मानखा जाखुड़ आखड़ ताखड़ा जीवन की ये ऊबड़ खाबड़ राह बहुत लंबी और विकट है इसलिए मंजिल तक पहुंचने के लिए ऊंट को अत्यधिक तीव्र गति से दौड़ाना है अन्यथा लंबी राह पूरी नहीं होगी दूसरी तरफ लोग जीवन का यादम उत्साह भी कम नहीं घोड़ा घर कितनी भाँ घोड़ों की तीव्र गति के सामने कैसा भी फासला क्या माने रखता है कितनी भी दूर पार कर, दूरी पार करते क्या देर लगेगी घोड़ा ओड़िया असवार समय रूपी तुरंग ने जीवन रूपी असवार की सही पहचान कर ली है कि ठेद मंजिल की दौर तक वह टिक सकेगा या नहीं फिर भी जो घोड़े पर चढ़ेगा वह गिरेगा, घोड़ा चढ़े सो पड़े जमीन पर सोए मनुष्य को नीचे गिरने का कभी डर नहीं होता जीवन सक्रिय है मौत सर्वता निष्क्रिय आलस का दूसरा नाम ही मौत है लोग जीवन के विद्यालय की यही शिक्षा है यही सीख है मनुष्य माते के लिए सबसे बड़ी ताश्री है मृत्यु सक्रिय जीवन का अंत और पूर्ण निष्क्रियता लोक जीवन इस ताश परिणिति का किस तरह सामना करता है वह किस रूप में मृत्यु को स्वीकार करता है इस कसौटी पर ही सफल असफल जीवन की पहचान संभव है मृत्यु के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण के द्वारा ही विभिन्न विभिन्न मानवीय जातियों का जीवन संचालित होता है हर प्राकृतिक व सामाजिक संकट का सामना करने के लिए मृत्यु का नजरिया ही व्यक्ति को यथोचित संबल प्रदान करता है लोग जीवन इस निगूढ़ रहस्य को सूर्य के प्रकाश की तरह साफ जानता है खूटी नी बूटीनी आयु बीतने पर कोई औषधि कारगर साबित नहीं होती बीमारी का तो उपचार है पर मौत की कोई जड़ी बूटी नहीं उसी के समानांतर एक और कावत है कावत है कोमल की आई टड़े नहीं जो भी संकट आना है वह टल नहीं सकता वह आकर ही रहेगा चाहे मृत्यु हो महामारी हो चाहे वकाल हो जो होना है वह निस्संदेह होकर रहेगा फिर उसकी चिंता क्यों स्वयं भगवान चाहे तो भी इसे नहीं सकता मृत्यु अवश्यम है जो भी प्राणी जन्म लेगा वह मरेगा जन्म के साथ ही मृत्यु संलग्न हो जाती है काल रे हाथ कबान बूढ़ो बचेने जवान काल के हाथ कबान बूढ़ा बचे न जवान काल का निशाना अचूक है वह किसी पर भी दया नहीं करता न बच्चे पर न राजा पर न रंग पर न सत्य विवाहता पर न किसी के इकलौते बेटे पर लोग जीवन के मानस की यही दार्शनिक पृष्ठभूमि है जिसके भूते पर वह मृत्यु या किसी भी प्राकृतिक प्रकोप को सहजभाव से अंगीकार करता है मौत या किसी अन्य संकट को सुनिश्चित जानकर मनुष्य को सदैव सत्कर्म में संलग्न रहना चाहिए कवण काढ़ खड़ियों हर दरवाजे पर काल खड़ा है कोई तिरसन जी सात ताला में लुकाया नहीं जीवे कोई भी सिकंदर सात तालों के भीतर छिपाने से जी नहीं सकेगा काल और अग्नि सब शक्तिमान है उसके सामने कोई नहीं टिक सकता काल आगे ने के आगे न किसी की होशियारी चली है न किसी की चल पाएगी भला काल की चरखी या जाल से कौन बचा है देर सवेर हर प्राणी की यही गति होनी है जंगल के राजा शेर की भी और बिल में दुबके चूहे की भी बाज की भी और कबूतर की भी ना दहाड़ने से सिंह का बचा होगा ना गुटुर करने से कबूतर का ना धर्मराज के दरबार में रिश्वत का रिवाज है अन्यथा सारे राजा महाराजा अमर हो जाते और ना एक भी मायापति मरता और गरीब दुखियारी की संतान तो जन्म के साथ ही दम तोड़ देती समझो अच्छा समझो चाहे बुरा मौत की कचहरी में घूस नहीं चलती सभी खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ पूछ कर जाते हैं मानवीय प्रपंच का कुछ भी दाम नहीं चलता सब का धरा का धरा रह जाता है न राह कुछ ले जाते हैं न उमराव फिर लोभ व संचय में सारी क्या कितना सा सपना और कितनी सी रात ढेर सारी लालसाएं और कितना सा जीवन जिन सामाजिक संस्कारों व मान्यताओं की गुट्टी पिलाई जाती है उन्हीं के बूते पर जानी अजानी विविधाओं का मुकाबला किया जाता है रोती रुई पावणों और हंसती रुई पावणों अकाल को रोकर बर्दाश्त करो उसकी विभिषिका कम नहीं होती और हंस सामना करने से वह तो बढ़ नहीं जाती किसी भी मनुष्य के दिनमान कभी एक से नहीं रहते ये सबक मनुष्य ने प्रगति से सीखा है सूरज चढ़ने के साथ इधर की छाया उधर ढलकर आ रहती है समय के साथ परिवर्तन अपरिहार्य है दुखी हमेशा दुखी नहीं रहता न सुखी हमेशा सुखी रह पाएगा टीबों की जगह गड्ढे और गड्ढों की ठोर टीबे खड़े हो जाते हैं पहाड़ पर जितना ऊपर चढ़ना होगा वापस उतना ही उतरना होगा कभी दिन बड़े तो कभी रात बड़ी कभी घी बहुतेरा तो कभी मुठ्ठी पर चने कभी ऐश्वर्य का ठाठ तो कभी अभाव की मार कभी पूनम तो कभी अमावस कभी दिन तो कभी रात कभी जन्म तो कभी मृत्यु कभी अकाल तो कभी सुकाल काल के पारदर्शी पर्दे के भीतर कोई नहीं जान सकता काल से शक्तिमान और कोई नहीं भाग्य के अनुसार ही संयोग फलता है लोग जीवन का जितना भाग्य पर अटल विश्वास है उतना सम और कर्म पर भी अधिक भरोसा है कर्म है तो भाग्य है काम करने वाली व्यक्ति का भाग्य स्वयं साथ देता है चलनी में धोना और भाग्य को कोसना कहां तक संगत है जब तक सर पर कालेबाल हैं मनुष्य को हरदम अथक परिश्रम करना चाहिए और बुढ़ापे में जब सर पर सफ़ेदी छा जाए मनुष्य को धर्म की तरफ ध्यान लगाना चाहिए